करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातें आपके लिए सुनाते हैं और खास करके पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में या किसी एक फील्ड के बारे में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप सुनने के बाद उस फील्ड में अच्छा काम कर सकें या अपना करियर को फ्रेम कर सकें तो चलिए इसी बात पर हम लोग बात करेंगे कि करियर इन आई सेक्टर में किस तरह से हम लोग आई सेक्टर में अपना करियर को बना सकते हैं क्या क्या चीज़ें में हो सकती है और क्या क्या हम कर सकते हैं अपने गुणों को अपने क्वालिटीज़ को देखते हुए हम लोग किस तरह से कई बच्चे जो होते हैं उनको कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से खेलना या कुछ काम करना अच्छा लगता है तो ऐसे बच्चों के लिए ख़ास करके जो विद्यार्थी कंप्यूटर से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो उनके लिए आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा है तो आईटी में प्रोजेक्ट्स जो बनाने होते हैं कंप्यूटर के ज़रिए आप बनाते हैं तो करियर आपका आईटी सेक्टर में अच्छा हो सकता है तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं ब्रह्मा कुमारी विद्या जिनसे हम बात करेंगे वो खुद भी काफ़ी समय तक जो है आई में काम कर चुकी हैं वर्क एक्सपीरियंस है उनके पास आई सेक्टर में काफ़ी समय से काम किया है और अभी भी हमारे जो ब्रह्मा कुमारी के आईटी डिपार्टमेंट है उसका कॉन्फ्रेंस हर साल होता है तो उसमें बहुत ही अच्छा एक्टिव रोल प्ले करती हैं तो आप सभी की तरफ से ब्रह्मा कुमारी विद्यात्री का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया जी मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले हमारे श्रोतागण आपको पहली बार सुन रहे हैं तो विद्यार्थी भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप अपने बारे में ज़रूर बताएँ जैसे कि हर एक व्यक्ति की शुरुआत जो होती है बहुत ही सिंपल रूप से और हम जब छोटे होते हैं तो हमारी आगे के जीवन का कोई ज़्यादा लक्ष्य हमारे सामने नहीं होता है हाँ बचपन में फैंटसीज़ होती हैं हर एक बच्चे की लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमें समझ में आता है हमारी किस चीज़ में रुचि है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी पर चांस ट्वेल्थ में मेरे पास बायो और मैथ्स दोनों ऑप्शंस थे और एलेवेंथ तक मेरे रग रग में जैसे कि डॉक्टर बनने की धुन समाई थी नहीं। नहीं। लेकिन जैसे ही एलेवेंथ के बाद में हम ट्वेल्थ में प्रवेश करते हैं तो एकदम से जैसे मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे पसंद तो बहुत है लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं कुछ और बनना है मेरा इंक्लिनेशन किसी और चीज़ में मुझे दिखाई देने लग गया फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि फ़ादर ऑलरेडी इंजीनियर थे और मेरे पास मेरे पास जो बेस था पी सी एम का बहुत स्ट्रॉन्ग था टू बिकम एन इंजीनियर एंड एन आई टी सूरत से मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वॉज माई कोर फील्ड एंड जब मैं पढ़ाई पढ़ती थी शार्प स्टूडेंट थी आई एव बीन ए मेडलिस्ट इन माई ब्रांच सो मेरा हमेशा से लक्ष्य था कि मेरी जो जॉब रहेगी कोई कोर फील्ड में हो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो एंड टू बी टू कम मुझे कभी पसंद नहीं था पूरे टाइम लैपटॉप ले करके और जिस प्रकार की मैं हमेशा देखती थी उस समय पे हालांकि आई टी फील्ड आई टेल यू इज़ अ वेरी वेरी प्रोफाउंडली जो बढ़ रही है ब्लूमिंग फील्ड है यंगस्टर्स के लिए जैसे कि आपने कहा अभी कि छोटे बच्चे भी होते हैं शायद हमें इतना पता नहीं है अपलायंस को यूज़ करना जितना कि बच्चों को आज को पता, है। पता है तो इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव फील्ड है लेकिन मुझे सम बहुत रिलक्टेंट थी मैं इस फील्ड में जाने के लिए लेकिन जो मेरा कैंपस से प्लेसमेंट हुआ उसमें मेरा आईबीएम में ही हुआ एंड uh, जो भी नियति ने मुझे दिया आईबीएम इस वन एज वी ऑल नो इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोमिनट वेरी वाइड स्प्रेड तो मैंने उसको सहज ही स्वीकार किया और जब मैंने आई में प्रवेश किया तो जो जिस चीज़ में मुझे वहाँ पे जो, जो मुझे मेरा कार्य क्षेत्र था शायद बहुत कम लोग जानते होंगे उसके बारे में सीबल एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने कार्य किया तो उसका एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट के रूप में मैंने कार्य किया देक देक देक देक। तो इस प्रकार से और साथ ही साथ आईबीएम में सीबल कंसल्टेंट होने के नाते नाते मैं टेस्टिंग बैकग्राउंड में थी क्वालिटी टेस्टिंग के अंदर उसके साथ साथ और बहुत सारे क्योंकि आई फील्ड ऐसा है आप को तो बहुत एक्टिव ही नहीं प्रोएक्टिव होना पड़ेगा मैं बताना चाहूँगी हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को hmm. कि अगर आप इस करियर ऑप्शन के लिए सोच रहे हैं जाहिर सी बात है क्योंकि कहते भी हैं लाइफ बहुत फास्ट है और आईटी टी प्रोफेशन वालों को तो वैसे भी बहुत फास्ट है वो इसीलिए क्योंकि हम देखते हैं आज कोई टेक्नोलॉजी आती है थोड़े दिन बाद वो आउटडेट हो जाती है बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है इन्फॉर्मेशन भी एडवांस कर रही है आज दुनिया में तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस कर रही है और आईटी टी टेक्नोलॉजी जब हम दोनों को मिला देते हैं तो आप सोच सकते हैं कितना जल्दी एडवांसमेंट हो रहा है तो हमें बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ता है जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है निजी तौर से भी मुझे बहुत पसंद है एक्टिव रहना खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं mm -hmm. तो जब मुझे उस प्रकार का कार्य मिला और बहुत सारे ऑप्शंस मिले अपने ही करियर के अंदर डेवलप करने के मल्टी डायमेंशनल नॉट जस्ट टेक्निकल एंड नॉट जस्ट ओनली कंसल्टिंग रेस्ट्रिक्टेड टू माई ओन फील्ड बट बहुत सारे और अदर ऑप्शन उसी कंपनी के अंदर तो मुझे बहुत ही रुचि आने लगी और बहुत ही सुंदर सफ़र रहा मेरा इस आई इंडस्ट्री के अंदर भी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका आईटी सेक्टर में आना हुआ और एक मैं पूछना चाहूँगा जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन में बताया कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे अचानक सा ये जो आईटी इंडस्ट्री में ट्वेल्थ में आने के बाद आपका स्विच ऑफ आप क्यों हुआ क्या कारण था एक्चुअली मैंने कभी भी बचपन से हम आजकल देखते हैं आ, पेरेंट्स भी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा करियर को लेकर के सीरियस होना अलग बात है लेकिन टेंस्ड हो जाते हैं तो उस समय भी एक ऐसा कुछ शुरुआत हो चुकी थी इस सिलसिले की आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशंस और कोचिंग्स हर प्रकार की वोकेशनल भी तो स्टडी से संबंधित भी एकेडमिक भी मैंने कभी भी एलेवेंथ तक किसी का कोई गाइडेंस लिया नहीं इस प्रकार से मुझे जैसे मैंने बताया डॉक्टर बनने के लिए जो भी चीज़ें प्री रिक्वेस्ट चाहिए थे वो सब मेरे पास थे अकेडेमिकली भी बायोलॉजी की स्टूडेंट थी आज भी बहुत पसंद है बायो <laughs> लेकिन एज अ प्रोफेशन जब मैंने देखा जैसे मैंने कहा आईटी के अंदर भी वही एकदम एक होती है बिज़ी लाइफ एक होती है टेंस लाइफ <laughs> वो मुझे पसंद दूर से देख के नहीं लगती थी हालांकि आपको बताएं तो ऐसा नहीं है एक प्रोफेशन के अंदर अब हम ये बात समझते हैं खासतौर से जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम ये बात समझते हैं एक्सटर्नल इन्वामेंट आपको जैसा भी दिखे उसमें रह करके अपने आप को कैसे आपको पीसफुल रखना है यह आपके हाथ में है भले ही लाइफ भाग दौड़ की है लेकिन हम भी उसमें भागे और परेशान होते रहें ऐसा जरूरी नहीं है हम जिंदगी से एक कदम आगे भी चल सकते हैं और राज्यों को मेडिटेशन हमको वही बताता है लेकिन उस समय जो मेरे सामने ऑप्शन था क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन था सारे ऑप्शन थे मेरे पास क्योंकि मेरा मेरा हमारी जो स्कूल में पढ़ाई थी वो उस प्रकार की थी तो मैंने ये सोचा कि मुझे भले ही इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में लेकिन संभाव मुझे डॉक्टर नहीं बनना हमेशा ही Uh, उस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहना आपके पास जो भी आएगा वो दुखी आएगा और उस समय इतनी ताकत नहीं थी अच्छा चाहिए कि उस समय हम मेडिटेशन को जानते नहीं थे नहीं। नहीं। तो हमेशा उस चीज़ को फेस करना हमेशा हॉस्पिटल्स एंड हमेशा पेशेंट्स तो वो कहीं कही ना कहीं मुझे अंदर से फील होने लग गया कि नहीं ये मुझे नहीं करना नहीं। हालांकि बहुत ही पुण्य का काम है और मैं सभी डॉक्टर्स जो हमारे दोस्त मित्र हैं आज सबकी सेवा में कार्यरत हैं सबके लिए बहुत सम्मान है दिल से सबको बहुत मुबारक देना चाहते हैं लेकिन उस समय मेरे अंदर शायद इतनी शक्ति नहीं थी एज ए स्टूडेंट कि मैं हुँ. उस करियर ऑप्शन को ऑप्ट करूं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप जो है अपना करियर को आपने चेंज किया और उसके पीछे का जो चिंतन है मनन है और हर बार ऐसा होता है कभी कभी हम लोग आठवीं नौवीं और दसवीं में स्कूल में पढ़ते हैं तो लेक्चर सुनते सुनते भी हमें लगता है कि हमें ये बनना चाहिए हाँ, लेकिन और... वो चीज़ें बने ऐसा जब तक हम लोग प्रैक्टिकल उन चीज़ों के बारे में फिर से वापस एक बार दोबारा नहीं सोचते हैं जैसे आपने दोबारा एक बार सोचना शुरू कर दिया तो आपको लगा कि ये जो फील्ड है उसमें मुझे कही कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा बिज़ी लग रहा है या कुछ पेनफुल लोगों के साथ मेरा ताल्लुक रहेगा हमेशा तो वो चीज़ें आपने सोच फिर अपना जो करियर को है वो आपने चेंज किया और एक अच्छे करियर के लिए फिर आपने ट्राई किया जैसे कि आई में आपको सिलेक्शन मिला तो ये एक अच्छी बात है और तो इससे है। भी महत्वपूर्ण एक बात जो मुझे अपने नेचर में अपनी ही एकेडमिक उसमें समझ में आ रही थी कि मेरा माइंड जो है वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है क्रिएटिव है सोल्यूशन और है मुझे कुछ ना कुछ ऐसे हमेशा अपना मतलब कुछ चीज़ पढ़ करके जान करके उसमें कुछ और नया ढूंढ लेना उस पर मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था तो हमेशा अपने माइंड को कोई क्रिएटिव चीज़ों में बिज़ी रखना मुझे बहुत अच्छा लगता था तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि इंजीनियर्स का काम होता है कोई भी चीज़ का निर्माण करना जी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी क्योंकि मैं अपने घर में देखती थी मैं फादर इज़ ऑल्सो इन इंजीनियर ऑफ़ दैट टाइम तो मुझे हमेशा से लगता था कि ये अच्छा है आपको हमेशा अपनी बुद्धि को चला करके कुछ ना कुछ चैलेंज लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आपका सोल्यूशन ओरिएटेड जो अप्रोच होता था ये मुझे बहुत पसंद आता था तो ये चीज़ मुझे बहुत खींचती थी कि मुझे भी ऐसा क्रिएटिव सोल्यूशन ओरिएटेड चैलेंजेस से खेलने वाला कुछ बनना <laughs> है तो अंदर से ये बहुत आ, मुझे फील होने लग गया तो मैंने इसलिए अपना ऑप्शन ट्वेल्थ में ही आ करके मैंने फिर शिफ्ट किया चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपने अपने करियर को शिफ्ट किया उसके बारे में आपने बताया और हालांकि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी कई बार ऐसे होता है कि हम लोग किसी चीज़ को देख लेते हैं अब आईटी सेक्टर के बारे में हम सुन रहे हैं उनकी जो प्रोफाइल है वो देखते हैं या फिर उनका जो भी उनको चीज़ें मिल रही हैं वो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं उनका स्टेटस है ये सारी चीज़ें देख भी कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इसी फील्ड में मुझे जाना चाहिए लेकिन क्या ये सही है <laughs> जैसे मैंने बताया हर बच्चे की अपनी फैंटसी होती है बचपन से ही कोई ना कोई प्रोफेशन हमको बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे भी बचपन से ही डॉक्टर बनना बहुत अट्रैक्ट करता था <laughs> तो लेकिन जब अपना इंटरेस्ट अगर मैंने हमेशा ये माना है व्हाट यू डू इज़ वन थिंग बट हाउ यू डू मैटर्स व्हाट यू डू आपको वही करना पड़ेगा जहाँ पर आपको डाल दिया गया है कभी कभी डस्टिन आपको कई जगहों पर ऐसी जगह पर ले जाती है कि आपको वो चीज़ से गुजरना होता है लेकिन उसको कैसे आप अंजाम देते हैं ये आपके केवल काबिलियत नहीं लेकिन आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है मैं समझती हूँ बहुत बड़ा फैक्टर रहता है आपका अपना इंटरेस्ट हम बहुत अच्छे फील्ड में हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है लेकिन अगर मेरा दिल और मेरी जान मेरा मन उस चीज़ में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं जो कि आजकल मैं समझती हूँ बहुत लोगों के डिप्रेशन का एनजाइटी का कारण है तो ये बहुत ज़रूरी है आप किसी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं उसको देखकर के आपको प्रेरणा मिल सकती है कि जैसे ये अपने क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं मैं भी अपने क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर लूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उस क्षेत्र में कर रहे हैं तो मुझे भी उसी क्षेत्र में उन्नति मिले वो डिपेंड करता है मेरे अपने इंटरेस्ट मेरी अपनी काबिलियत पे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने करियर के बारे में थोड़ा सा आ, दो बार सोचना पड़ेगा क्योंकि एक लाइफ का डिसीशन होता है ऑल द टाइम हम लोग उसी चीज़ के साथ जुड़े रहेंगे तो ये ज़रूरी है कि हमें चाहिए बचपन में हमारी जैसे कि विद्यातरी बहन बता रही है कि फैंटेसी होती है उसी हिसाब से ठीक है लेकिन जब आप थोड़ा सा समझदार बन जाते हो आपके पास नॉलेज आ जाता है इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत जल्दी हमारे पास आ जाता है तो इन्फॉर्मेशन देखने के बाद फिर थोड़ा सा अपने आपको भी देखिए कि आप कहाँ सटीक बैठ हों और कहा आपको अच्छा जमेगा तो वो सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो एक बार फिर से आपको दोबारा सोचने की जरूरत है करियर के लिए कभी भी जल्दबाजी ना करें और एक अच्छा सोच के साथ अच्छे लोगों के साथ मिलकर इसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं और हमारा ये शो भी इसीलिए हमने आपके लिए खास डिजाइन किया ताकि आप हर फील्ड के बारे में जानकारी रहें हर अच्छे लोगों के बारे में आपको पता चले और उनका एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाएगा तो आपको सोचने में सहजता होगी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो Of the name. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यार्थी हमारे साथ हैं और आईबीएम में उन्होंने काफ़ी समय तक काम किया और उन्होंने कैसे अपने करियर को करियर के बारे में सोचा और फिर किस तरह से उसमें एंट्री किया उन्होंने वो सारी बातें हमें बताएं तो आइए आगे बढ़ते हैं आई सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए या बेहतर करियर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक विद्यार्थी के लिए बहुत सरल और बहुत सुंदर प्रश्न है और मैं समझती हूँ जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जो कि विद्यार्थी सुन, सुन, सुन रहे हैं जो कि अपने करियर के बारे में एक इम्पोर्टेंट निर्णय लेने के बीच पड़ाव पे हैं उन सभी के लिए बताना चाहूँगी जैसे कि हम सभी आज, आज आईटी के समुद्र में हम हर कोई इससे घिरे हुए हैं और इससे कहीं ना कहीं खेलते हैं बहुत ही रोचक ये सफ़र है क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हर दिन नई चीज़ें आ रही हैं इंफॉमेसन के रूप से भी और टेक्नोलॉजी के रूप से भी और हम दोनों को जब मिला देते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही वास्ट करियर ऑप्शंस है हमारे सामने लेकिन इस पूरे वास्ट कहीं कभी ऐसा होता है भीड़ में हम खो जाते हैं mm -hmm. जितना वास्ट करियर ऑप्शंस है उतने ही हमें यहाँ पे आ, एक से एक काबिल तारीफ काम करने वाले लोग भी मिलेंगे तो मैं इस करियर ऑप्शन में तभी सस्टेन कर पाऊंगी जब मेरी पहली बात तो हमने डिस्कस किया किसी भी चीज़ में कोई भी करियर में मानती हूँ छोटा या बड़ा नहीं होता आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है हर एक की अपनी एक ज़रूरत है समझ में तो इस पूरे दौर में हम तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हमारा खुद का निजी इंटरेस्ट हो जैसे मैंने बताया मैं इवन जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी मैं आईटी में पर्सनली कभी आना चाहती नहीं थी क्योंकि मेरा हमेशा से था मुझे कुछ हार्ड कोर इंजीनियरिंग जो मेरी फील्ड है उससे संबंधित करना है लेकिन जब मुझे जॉब मिली और मैंने देखा है व्यव में मिल रही है जॉब मुझे और मुझे मिल चुकी थी जॉब तो मैंने ऑप्ट किया कि क्यों नहीं मुझे हमेशा चैलेंज पसंद थे कुछ नया सीखना और जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी लेकिन अगर वो भी मुझे करना है उस एरिया में भी मुझे अगर एक्सेल करना है तो हाउ यू डू इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वॉट यू डू इट करते तो सभी हैं देखिए इसमें जैसे कि हम लोग एजुकेशन की बात अगर करें आईटी हाँ सेक्टर में जाने के लिए तो किस तरह से हमको आगे बढ़ना है आईटी सेक्टर में जैसे आपको बताएं तो बहुत सारे पैरल डाइमेंशंस हैं जैसे कि आप आर्किटेक्ट के रूप से भी बन सकते हैं यू कैन ऑल्सो बी अ कंसल्टेंट You can also be a developer. You can also be in quality. बहुत सारे अलग अलग डोमेन् यहाँ तक कि मैं कहती हूँ आप अगर आई टी प्रोफेशन से नहीं हैं या engineer नहीं है अगर आपने suppose कई लोगों ने MBA बी ए भी किया हुआ है तो वो लोग भी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है आई टी आज इतने सारे लोग प्रोफेशनल्स आईटी इस बैकग्राउंड में करियर में इन्वॉल्व हैं तो ज़रूर उनके मैनेज करने के लिए हमको एमबीए बी भी चाहिए जो कि मैनेजमेंट से संबंधित हो थो। लेकिन थोड़ा बहुत तो आईटी का फिर भी बैकग्राउंड होना है, होता है और आप जब भी किसी चीज़ में जाते हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग आदि भी आजकल इंडस्ट्रीज़ में वो है भले ही आप उसी फील्ड से आ रहे हैं सपोज़ आपने जावा डॉट नेट कोई भी टेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइज हैं लेकिन आप जब उसमें एंटर करते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है <laughs> तो कभी भी ये सोच के ना घबराएं कि ये कैसे होगा हमें तो आता नहीं है आता नहीं है तो हम सीख सकते हैं वो ऑप्शन हमारे पास सदा ही रहता है लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको आई में अगर जाना है तो आपको कौन सी पैरल ब्रांच में जाना है आर्किटेक्चर में थोड़ा शॉर्ट में इन सभी के बारे में आपको बता देती हूँ आर्किटेक्चर रहता है जैसे कि आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम आई कोई भी आपके पास एक सीनारियो है अब उसके लिए आपको एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है वो टेक्नोलॉजी क्या करेगी वो कैसे काम करनी चाहिए उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए ये सारी बातें जो हैं कैसा उसका मॉडल रहेगा ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर से टॉप लेवल जो एक व्यू देता है एक टेक्नोलॉजी का वो एक आर्किटेक्ट बनाता है कंसल्टेंट होता है जैसे कि आप अपनी प्रॉब्लम लेके किसी के पास जाते हैं वो आपको कई सारे सॉल्यूशंस देगा उनमें से ऐसे ही क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेकर के जब आता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर कि ये मेरा प्रोजेक्ट है तो एक कंसल्टेंट होता है वो उसको कई सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और उसको बताता है कि कौन सा सोल्यूशन उसके लिए बेस्ट कार्य करेगा तो इस प्रकार से कंसल्टेंट का मेन रोल रहता है और उसके बाद जब एक आर्किटेक्चर फाइनल हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का किसी भी टेक्नोलॉजी का अब रहती है बात उसको डेवलप करने की क्या क्या उसमें निटिग्रिटीज़ होने वाली हैं क्या क्या उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है किस प्रकार से वो फंक्शन करेगी क्या उसके ऑप्शनस होने चाहिए क्या उसका इंटरफेस होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें हर एक को मिलनी चाहिए सुविधाएं मिलनी चाहिए तो ये सारी बातें जो हैं वो एक डेवलपर जो डिसाइड होती है क्लाइंट के साथ में आर्किटेक्ट के साथ में वो डेवलपर उसको एक साकार रूप देता है लेकिन यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती है वो डेवलपमेंट जो है इसके पहले की वो क्लाइंट को जाए उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है ये बहुत प्रकार की टेस्टिंग्स होती हैं तो हर प्रकार से उसको पहले टेस्टिंग के थ्रू जैसे सोने को परखा जाता है हीरे को परखा जाता है ऐसे ही उस सॉफ्टवेयर को भी टेक्नोलॉजी को भी परखा जाता है कई लेवल्स ऑफ टेस्टिंग से गुजरने के बाद फिर फाइनली वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आता, है।, आता है।, है तो आज हम जिस भी चीज़ को यूज़ करते हैं यूज़ करने में इतनी सिंपल है थैंक्स टू ऑल दोज प्रोफेशनल्स जिन्होंने इसके पीछे इतनी मेहनत की है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि अब हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन हमने ट्वेल्थ कर लिया तो वहाँ पर हम आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कैसे हम लोग किस डिग्री से आगे बढ़ें जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर हमें हमने पहले से ही निश्चित कर लिया है कि हमें आई फील्ड में ही आना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसके लिए पहले से ही अपने मन को प्रिपेयर करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं डिप्लोम भी आज अवेलेबल हैं कई ना कई हम एमसीएस के जो कोर्सेज़ होते हैं कई ना कोई टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं एमसीए वो भी हम कर सकते हैं और इन सब के द्वारा हमारा सहज ही मार्ग जो है इस इंडस्ट्री में एंटर करने का खुल जाता है लेकिन आई इंडस्ट्री एक ऐसी वर्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि किसी भी प्रकार के अगर आपका सोच क्रिएटिव है अगर आपकी कार्य करने की क्षमता अच्छी है अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको इजीली अब्जॉल्व कर सकती है थोड़ा सा आप ट्रेनिंग कर लें क्योंकि आजकल अगर आपने सपोज़ कोई और करियर ऑप्शन ऑलरेडी आपके मन में था और नहीं। नहीं। आपने किसी और चीज़ में अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है लेकिन आप स्विच करना चाहते हैं आई के अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप कोर्सेज देख करके उसको कर, कर कर के एक डिग्री आप ले सकते हैं उन कोर्सेज के अंदर उन डिग्रीज़ के साथ में भी आप आईटी में एंटर कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग आईटी सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस डिप्लोमा डिग्री अवेलेबल हैं। उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं आईटी सेक्टर के लिए अगर फिर भी आपने कोई डिग्री हासिल किया और आईटी सेक्टर में आना हो तो आपका प्रोफाइल देखने के बाद जिस कंपनी में आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर ट्रेनर्स भी होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके माध्यम से आप सीख आगे बढ़ सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा एक सोलूशन है जहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा एक आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हमारे विद्यालय मित्र कहते हैं कि भाई इसमें सैलरी कितना मिलेगा बात वो आके अटक जाती है कि शुरुआत कहां से होगी और किस तरह से होगी तो वो थोड़ा सा बताइए कि कितना से शुरू होता है आईटी सेक्टर में ये तो हर एक कंपनी के अपने उसके ऊपर डिपेंड करता जी, है जी। जैसे मैं कहूँ कुछ स्मॉल सेटअप्स जो होते हैं स्मॉल एंड मीडियम सेटअप्स जो होते हैं एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं ये लोग कभी कभी इन लोग के पास हालांकि एम्प्लॉज़ कम होते हैं मार्जिन भी कम होता है प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है नहीं। नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी इन लोग का पैकेज जो है वो हमें इनिशली सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और काम भी हमें काफ़ी सीखने को मिलता है और जो बड़े आ, होते हैं एंटरप्राइजेज़ ब्रांड्स होते हैं इनमें हमको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है इनका वर्क कल्चर हमें बहुत अच्छा मिलता है तो ये सब चीज़ें दोनों में ही रहती हैं जहाँ तक सैलरी की बात की जाए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आई अगर किसी भी आईटी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो वे डिपेंड करती है आपने क्या कोर्स किया है जी, जी, और आप किस में आ रहे हैं जैसे कि एक डेवलपर की एक कंसल्टेंट की एक आर्किटेक्ट की इन सब की ही सैलरीज में अंतर होता है तो ऐसे कोई एक फिक्स्ड नहीं है रेंज लेकिन ये निश्चित है अगर आपने अपनी पूरी निष्ठा से काम किया अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है और आपके अंदर नया नया सीखने का अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का जज्बा है तो इसके अंदर ज़रूर आपका करियर बहुत ही उज्ज्वल है क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत है कंपटीशन तो है लेकिन ये भी सावधान हम करना चाहेंगे कंपटीशन भी है लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा कि बाहर की सिचुएशंस जो हैं तब तक वो हम पे हावी नहीं हो सकती जब तक कि हमारे अंदर की अपनी जो क्षमता है पीस है उसको उस पर डिपेंड करता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम आई सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं और सैलरी की कोई बात नहीं जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा पैकेज आपको मिलता है छोटे बड़े सभी पैकेजेस हैं और जिस तरह से आपकी एंट्री और किस इंडस्ट्री में आप एंट्री कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेबल रहता है मैं कहूंगा कि आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी विद्यात्री जी जुड़ी और उनका खुद का एक्सपीरियंस के साथ करियर इन आईटी सेक्टर में बात उन्होंने किया मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थियों को आईटी सेक्टर में जाने के लिए किस तरह से काम करना है और कैसे मनोबल लेके चलना है वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी आई सेक्टर में काम करना चाहते करियर बनाना चाहते तो मोस्ट वेलकम आप आई सेक्टर में जाइए और अपना करियर को ब्राइट बनाइए तो जाते जाते मैं कहूँगा ब्रह्म कुमारी विद्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे इस विशेष एपिसोड में जुड़ने के लिए करियर ऑप्शन में और करियर इन आईटी के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी विद्यार्थी मित्रों से मैं यही कहूँगा किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत सारा है लेकिन वही बात आती है कि आप अंदर से कितने ठीक हो क्वालिफाइड कितने अंदर से हो कितने अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी और आपका करियर तो आप अच्छा करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और ब्रह्मा कुमारी विद्यात्री जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी